सहना वो सहन भुन तो सह वीय गवा वह तेजस्वीना वधीतमस्त मिषा वह शांति, ही शांति, ही शांति ही। अनुवाद की बारहवीं कक्षा चौदहवा अभ्यास चलेगा आज तो इसमें जो प्रारंभ में शब्द दिए हैं पहले उनको देखते हैं छात्र शब्द प्रसिद्ध है आपके लिए पुलिंग है अकारांत बालक के समान रूप चलेंगे छद्र आवरण धातु से बनता है और अन्न शब्द अध से बनेगा यह नपुंसकलिंग में आता है निष्ठा प्रत्येक करके बनता है ये अन्न भाव में जो खाया या कर्म भी ले सकते हैं जो खाया जाए तो अन्न ऐसे ही निमित्त शब्द ये कारण वाचक है ये भी में और स्वयं कारण शब्द ये भी नपुंसकलिंग में अकारांत हेतु उकारांत शब्द है ये इसके रूप भानु के समान चलेंगे पुण्लिंग में चलाएंगे तो और अर्थ इसका भी वही कारण है धातुएं दिए हैं आगे तो ऋणिदीदी धातु अणकार को नकार करके आदि में अणुना सूत्र से और इदित होने से नुमागम हो जाएगा तो निंद ऐसे बन जाती है ये तो निंद धातु ये निंदा करने अर्थ में ठीक है निंदती निंद निंदंति ऐसे बोलते हैं ना है भिगण की गण की है निंद, लट लकार के रूप से पता लग जाता है किस गण की है। लट लकार का रूप में थोड़ा पता रहना चाहिए बस उसमें भरतीहरी का श्लोक बहुत प्रसिद्ध है निंदन तो नीति ने पड़ा उससे पता लगा लो वहां लोट का रूप है तो लट लोट लंग विधलिंग चार लकार तो समान होते ही हैं सब में गण का प्रभाव पड़ता है अन्य जो गण होते हैं उनमें किस गण की है अन्य लकारों में जो रूप बनते हैं वो किस गण की है उससे पता नहीं लगेगा लेकिन चार लकारों से पता लग जाता है निंदन तु नीति निपुणा यदि वास्तुवंतु अर्च ये पूजा अर्थ में अर्च पूजायाम ये पूजा अर्थ में आती है तो अर्चती अर्चता अर्चंती गीता में श्लोक आता है ना कर्मणात्म अभ्यर्थ और शुच शुच शोके शोक करना ठीक है और इसी शुच धातु से शोक बनता है तो कब कैसे होगा चौकूह कैसे लग जाएगा यहाँ घए प्रत्यय आगे आ रहा है और चोकु लग चोकु लगता है पदांत में या झल परे रहते भागा कैसे बनाया था भद्रा देश में तो है, तो, तो शोक बनता है, तो शुच है, तो धातु शोक शोक के शो करना दुखी होना शोचती शोचत शोचंती अभी कोई नई ऐसी न्याय इसका रूप आप, आपको याद करना पड़े ये सब भट के भवती के समानी है ऐसे ही धातु है आगे जप हम्म जप करना ठीक है तो जपति है जपंती इस तरह से रूप चल जाएंगे और लप धातु है रप लप व्यक्तायाम वाची रप और लप दोनों एक साथ पड़ी हुई है तो आंग उपसर्ग लगा करके ये आलाप करना बातचीत करना तो आ लपति आ लपत आ और हुए स्पर्धायाम शब्दे च ये भी गण की है तो हुए शप तिप अयादेश आंग उपर लगा दिया आह्वयति तो इस स्पर्धायाम शब्दे तो शब्द जो अर्थ दिया है इसमें यह इसका बुलाना अर्थ हो जाता है फिर आह्वान करना आह्वयती आहवयत आहवयंती त्रि प्लवन संतरण यह दीर्घ रिकार है इसमें त्रि में तो इसमें भी भुआ दिगण की होने से शप आएगा तो गुण हो जाएगा तो तरती तरत तरंती चिंतायाम ध्यई ये भी भुआ दिगण की है तो ध्ययी शप तिप आय आदेश ध्याति ध्यात ध्या कोई ऐसी आ रही है अभी जिसमें याद करना है रूप आपको कुछ भी नहीं है सब पीछे के समान चल रही है लश धातु लस का अभी उपसर्ग लगा देते हैं तो चाहना अर्थ हो जाता है तो अभिलसती अभिलषत अभिलषंती जीव प्राणे तो जीव धातु ये भी विवाधिगण की है जीवती जीवत जीवंती जीना खन ये खोदने अर्थ में आती है खन का क्या है अर्थ यही भादिगण की आएगी भादिगण में और नहीं भादिगण में एक तो है ये चौथे पृष्ठ पर और नहीं वो भी है और खनु भी है खनु भी है दो दी दि, दो दी होंगी या एक ही है अच्छा खनु हाँ ठीक है तो खनु है ये उन्नीस पृष्ठ पर है तो इसमें उकार उन्बंध दिया हुआ है यानी सूत्र लगेगा तो उन्नीस पृष्ठ पर दी हुई है खनु अवधारणे तो अवधारण वही होता है खोदना द्रीव धारणे होता है ना, किसी चीज को धेर देना तो वही खोदना खनु अवधारणे तो खनति खनता है खननती धातुएं समाप्त हो गई तो इसका अर्थ हुआ कि आपको इस सेक्शन में कोई रूप नया याद करने के लिए नहीं है पीछे याद हो गए हैं सब जो भी मैंने बताए हैं वो पक्के रहने चाहिए और इसमें ष्ठी व्यक्ति का प्रयोग कर रहे हैं और साथ में एक संधि भी देंगे ये पूर्व रूप संधि जिसको बोलते हैं ये गह पदानता सूत्र लगाते हैं तो षी व्यक्ति सूत्र कौन सा होता है ष्ठी व्यक्ति करने वाला षष्ठी शेषे अर्थात कोई कारक तो होता नहीं है तो संबंध मात्र का बोध कराने के लिए क्योंकि ष्ठी के तो वैसे तो एक सौ एक अर्थ दिए जाते हैं तो संबंध का बोध कराने के लिए हम ष्ठी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं किसी का किसी के साथ संबंध जोड़ना ये जैसे जल है किसका जल है गंगा का जल तो गंगा यह ऐसे ही राम की पुस्तक है रामस्य पुस्तकम कारक नहीं है जो देव दत्ता से धनम रामायण कथा तो ये संबंध हो गया इसमें आपस में हेतु शब्द इस अनुवाद में आएगा और दिया भी हेतु का अर्थिक कारण तो हेतु कहते हैं कारण के लिए अब उसका जब प्रयोग करेंगे तो उसके साथ में जो दूसरा शब्द आएगा यानी किस कारण तो जिसके कारण है वो उसमें ष्ठी हो जाएगी सूत्र है षठी हेतु प्रयोगे आएगा अभी आपका दूसरे जो चल रही है प्रथमा वृत्ति उसमें तीसरे दूसरे अध्याय के तीसरे पाद में आएगा ये ष्ठी हेतु प्रयोगे जैसे कोई कहीं रह रहा है तो क्यों रह रहा है अन्न की प्राप्ति के लिए अन्न के कारण से रह रहा है या खाने को मिल जाता है तो अन्न हेतु तो हो तो अन्य में ष्ठी हो गई हेतु के साथ होने से अनस्य हेतु तो हो अब रही बात हेतु तो में देखो ये तो हेतु के साथ वाले का निर्णय हुआ हेतु का तो नहीं हुआ निर्णय कि हेतु में कौन सी व्यक्ति होगी मालूम वाक्य बोल रहे हैं कि अनु के, तो के कारण से रह रहा है तो वैसे तो बोलने में हम वहां भी से बोल रहे हैं कारण से तो पंचमी मुख से निकलनी चाहिए निकलती है लेकिन एक वार्तिक दिया हुआ है कि निमित्त कारण हेतुषु सर्वासाम प्राय दर्शनम् निमित्त कारण हेतु ये जो शब्द होते हैं तो इनके साथ में अभिवार्तिक अलग अलग प्रकार से बोल देते हैं इसमें लिखा है कि निमित्त पर्याय प्रयोगे और वहां दे दिया है निमित्त कारण हेतुषु बातें कही पर्याय वही है उसके तो इन शब्दों के साथ में जो निमित्तार्थक होते हैं इन साथ में नहीं इन शब्दों में या इन, नहीं ये तो वार्ते कहां लगेगा इन शब्दों के साथ वाले में भी लेकिन साथ में इनमें भी वही विभक्ति हो जाती है इन शब्दों के साथ जो आ रहा है उसमें और इन शब्दों में भी प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक सारी विभक्तियों की छूट है जैसे किसी से पूछा आप क्या आप यहाँ क्यों रह रहे हो तो किम निमित्तम अगर निमित्त बोलेंगे तो न पूछ सकेंगे न किम निमित्तम द्वितीय में फिर किम निमित्तम केन निमित्तेन न कस्मित कस्मात निमित्ता कस्य निमित्तस्य है कस्मिन निमित्ते हेतु बोल दो ऐसे ही वहां पर है। सब ऐसे ही लग जाएगा तो सारी व्यक्तियां हो जाती हैं अब सारी होने पर भी व्यवहार में फिर भी किसी कि, किसी का तो बाहुल्य रहेगा ही तो ष्ठी का प्रयोग अधिक होता है और इसीलिए षठ्ठी के प्रकरण में ही लाए हैं इस विषय को यहां अधिगर्थ देश कर्मणि यह भी ष्ठी व्यक्ति करने वाला ही सूत्र है उप पद व्यक्ति कह लो या जैसे भी क्योंकि कारक व्यक्ति तो नहीं है इसमें तो अधि अधि और एक क्या बनेगा मिलकर के अधिक अधिक अधि एक अधिक एक स्मरण धातु अधि उपसर्ग पूर्वक तो इस स्मरण अर्थ निकलता है इसे और अधिक का अर्थ अधिक अर्थ अधि उपसर्ग पूर्वक एक धातु का अर्थ क्या है स्मरण तो अधिगर्थ का क्या हो गया तो स्मरणार्थक केवल एक ही नहीं और भी जिन जिन का भी अर्थ स्मरण होता है तो ये तो हो गया अधिगर्थ अधिगर्थ और दूसरी धातु दो धातु और पढ़ी सूत्र में कौन कौन सी दय और दय और द ठीक है इनके अब इनका क्या इनका कर्म तो ये कर्म कारक में षी कर रहा है सूत्र ये कर्म कारक में ष्ठी है ये शेष में नहीं है कर्मणी इनके कर्म में ष्ठी होती है जैसे माता को स्मरण करता है तो होना क्या चाहिए मातरम लेकिन यहाँ थोड़ा सा और संशोधन कर देते हैं व्याख्याकार जब दुखी हो करके माँ को याद कर रहा है तो तो श्रष्ठी होगी और यूं ही कोई प्रसंग आ गया और माँ की बात कोई प्रसन्नता पूर्वक कही जा रही है तो मातरम भी कह सकते हैं मातारम स्मृति है वही तो बता रहा था मैं अभी और क्या बता रहा था व्याख्याकार पतंजलि को भी ले सकते हैं उसमें बहुत सी बातें आई हुई हैं सूत्रों के अतिरिक्त तो मातु स्मरती आगे है ष्य प्रत्ययना ष्ठी अतसर्थ प्रत्ययना ये सूत्र आगे आएंगे आपके सभी अभी प्रथमा वृत्ति में तो अतसर्थ हम्म अतः अतसर्थ प्रत्यय अतः अतर्थ जो प्रत्यय हैं और ये आएंगे पांचवें अध्याय में तो उन अर्थों में जो प्रत्यय आए हुए हैं ऐसे प्रत्यय करके जो शब्द बनते हैं उन शब्दों के क्योंकि वो शब्द तो बनते हैं सारे अव्यय उनमें कोई विभक्ति नहीं होती है प्राग दिशो विभक्ति ही के प्रकरण में पांचवें अध्याय में जो प्रत्यय आते हैं इन सब की अव्यय संज्ञा करने वाला सूत्र तथित सर्व विभक्ति तो वो तो बन जाएंगे सारे अव्यय लेकिन उनके साथ में जो अन्य शब्द आएगा उनमें करता है यह सूत्र तो प्रत्यय नाग दशो विभक्ति जो सूत्र है इस प्रकरण में जितने भी प्रत्यय आते हैं इन सब प्रत्ययों को करके जो शब्द बनता है उसकी अव्यय संज्ञा करता है तदित सर्व विभक्ति ये तद्धित है प्रत्यय लेकिन ऐसे तद्धित हैं ये जिनसे सारी विभक्ति नहीं आती है पूरी विभक्ति नहीं आती है तो इसलिए इनका नाम हो जाता है अव्यय तो इन प्रत्ययों को करके जो इनके साथ में शब्द आएगा अतसर्थ प्रत्यय वालों के साथ में उसमें ष्ठी ये करेगा तो इस तरह से जैसे शब्द है ऊपरी तो इसी सूत्र में देखो यहां सूत्र ही है ऊपरी उपरिष्ठात दो, दो शब्द है इसमें ऊपरी और उपरिष्ठात ये दोनों निपातन से बनाए गए हैं ऐसे ही एक सूत्र है इसमें पूर्वापरा धराणा मसी तो चौथे कॉलम में नीचे पूर्वापरा धराणामसी पूराधवशाम ये क्या कहता है कि पूर्व अपर पूर्व अपरा अधर इन शब्दों से असी प्रत्यय होता है और दूसरा कार्य एक और करता है ये कैसी प्रत्यय करने के बाद इन शब्दों के स्थान में पुर अध अब ये आदेश कर देता है तो क्या बन गया फिर पूर्व का बन गया पूर्व अस पुरस पर का क्या बन गया अपर अपर का क्या बन गया उसका अध बन गया तो और अधर नीचे चौथे कॉलम में नीचे मिल गया, गया? पांचवें अध्याय में तो धराणा मसीह पूर्व नहीं पूर्वाधरा वाराणसी वो मेरे मुख से गलत निकल गया पूर्वाधरा पूर्वाधरा वाराणसी पूर्व अधर अवर अपर नहीं पूर्व अधर अवर तो पूर्व के स्थान पर तो हो गया पूरा आदेश तो जी, बन गया पुरस असी प्रत्यय करके अस्सी का बचेगा अस अधर से अधर के स्थान में हो गया अध आदेश इससे बन गया अधस और अवर के स्थान में हो गया अव आदेश इससे बन गया अवस तो ये शब्द बनते हैं अच्छा ऐसे ही एक सूत्र इसमें मिलेगा आपको इसी के आगे वाला सूत्र अस्ताति तो इस सूत्र ने तो किया असी प्रत्यय अगले सूत्र ने कर दिया अस्ताति प्रत्यय किन शब्दों से इन्हीं शब्दों से और आदेश का भी वही नियम चलेगा अध अब अब क्या बनेगा पुरस्तात अधस्तात अवस्तात तो छह बन गई गए पुरह पुरस्ताद अवह अवस्तात और ये बहुत आते है मंत्रों में ये शब्द ये हो गया और एक सूत्र है इसमें आपका 32 संख्या पर इसको बाद में मत बोलना अभी बोलो पश्चात नहीं अभी बोलो तो ये पश्चात सूत्र है और ये बना बनाया शब्द है इसमें कई सूत्र मिलेंगे लेंगे जैसे ऊपरी उपरिष्टात बोला था ना उसी के नीचे है पश्चात और उसके नीचे है पश्चिपात पश्च। ये भी निपातन है हाँ, उपरी, पश्च, पश्च, पश्च, पश्च। ये पश्चात निपातन हाँ ऊपरी उपरिष्टात पश्चात पश्च पश्चा ये पांच शब्द हो गए निपातन से एक सत्रवे सूत्र में तो क्या है ना ये भी निपातन है हां ये तो केवल छंद छंद में है है हां जी तो तो हाँ हम हाँ तो हम कर सकते हैं मत करना <laughs> मत तो बोलोगे बात समझना पड़ेगा क्या अर्थ है इसका तो, तो ये हो गया ऐसे ही अग्रे शब्द है अग्रे दक्षिणतः और उत्तरता तो दक्षिणता उत्तरता का आप ही मिल जाएगा सूत्र क्योंकि इसमें ये है? नहीं नहीं ये अत प्रत्यय होता है ना देखो ये जो सूत्र है ना इसको पकड़ पहले सूत्र क्या था ष्ठी बोलो आगे जिस सूत्र की हम व्याख्या कर रहे हैं सारी अभी तक षष्ठी अतसर्थ प्रत्यय न तो अतस अर्थ क्या चीज है ये अतस अर्थ अतसअर्थ अतस का अर्थ तो अतस क्या है ये अतस प्रत्यय यही है अतसुच उसमें उच्च हटा दो अनुबंध तो अतस बचेगा अर्थात दक्षिणोत्तराभ्याम मतसूच, सूच यहां से हम ये प्रारंभ करते हैं प्रकरण और अतस का अर्थ क्या है तो अतस का अर्थ ये पिछले सूत्र से अवृत्यारत्ताई सूत्र से सप्तमी पंचमी प्रथमा ये तो व्यक्तियां होती हैं जिनसे ही प्रत्यय करते हैं हम और अर्थ है इनका दिग देश काल नहीं। नहीं। तो अतस अर्थ का अर्थ क्या हुआ दिग देश काल अर्थ वाली यानी कि देश काल इन अर्थों में जो शब्द बनते हैं उनके साथ में ष्टी व्यक्ति होती है ये हो गया अर्थ न, सूत्र का तो इसलिए हम अन्य शब्द पीछे वाले नहीं लेंगे तत्र इत्यादि यहीं से लेंगे और ये जाएगा आपका ये विभाषा वरस से सूत्र तक इकतालीस तक ये प्रकरण है ये सारे प्रत्यय अतसर्थ कहलाते हैं क्योंकि दिग्दार दिग्देश कालेषु की अनुमति जाएगी इकतालीस तक अरे अब ये तो इसी की व्याख्या की मैंने इतनी देर से दिग्देश काल अर्थ ये अर्थ है वैसे, तो इसकी? लेकिन ये सूत्र किसकी काल नहीं तो थर्टी नाइन तक समझ लो पहले थर्टी नाइन तक सूत्र शब्द आ गए आपके पूर्व अधर अवर और यही जा रहे हैं चालीस में यही तो तो तो जा रहे है इकतालीस में तो वो तो क्या तो गए ना वो दोनों भी हैं तो यही आगे भाई अस्ताति में तीनों आ गए और विभाषा वर्ष में एक आ गया अवर और वो यहाँ पढ़ा हुआ है पूर्व अधर अवर इसलिए मैंने बोला तो ये हो गया पुरस्तात पश्चात अग्रे दक्षिणत उत्तरतः तो दक्षिणत उत्तरता में ये अतः सूच प्रत्यय हो गया दक्षिण उत्तराध्या अत सूच अब इनका अर्थ क्या हो सकता है हमने देखा कि सप्तमी पंचमी प्रथमा और अर्थ है दिग् देश काल तो एक शब्द पकड़ लो इसमें कोई सा भी जैसे दक्षिणत को ले लो तो सप्तमी पंचमी प्रथमा सप्तमी अर्थ करेंगे तो दक्षिण में अच्छा देश काल और ये भी साथ ध्यान रखो पहले बोलो दिख का अर्थ सप्तमी दिख तो दक्षिण देश में नहीं दिशा, ने दिशा, ने दिशा, दिशा दिशा में और देश दक्षिण स्थान में कोई भी स्थान हो सकता है वो और दक्षिण काल में ठीक है ये तो हो गया सप्तमी का अब पंचमी को ले आओ दक्षिण दिशा से दक्षिण देश से दक्षिण दे, काल दे से सप्तमी पंचमी प्रथमा प्रथमा में सामान्य आप कहीं और घूम रहे हो मैं बोल रहा हूं वहां नहीं पकड़ रहे और सप्तमी पंच प्रथमा का सामान्य हो जाएगा तो इस तरह से इन तीन अर्थों में ये शब्दों का प्रयोग होता है यहां घटेगा क्योंकि षष्ठी व्यक्ति कर रहे हैं साथ में तो जैसे एक ग्राम बोला हमने तो ग्रामस्य से दक्षिणता तो ग्राम के दक्षिण की ओर यहां कौन सा अर्थ निकल रहा है दिग्देश काल में से दिशा की प्रथमा तो ही निकल रहा एक है एक तरह से मतलब कोई व्यक्ति वैसी आई इसने क्या किया सूत्र ने इसने ग्राम में मैं कर दी है बस ये काम किया और ये तो अब यह रहेंगे ही तो ग्राम से दक्षिण तह ग्राम से उत्तर तह है वृक्ष से ऊपरी अब ऊपरी में कौन सा अर्थ निकल रहा है देश और सप्तमी पंचमी प्रथमा में नहीं का निकल रहा है वृक्ष के ऊपर आधार बन रहा है ना वृक्ष तो के नीचे तो जिससे निर्धारण किया जाता है अर्थात जिससे किसी को छाटा जाता है तो छांटने में दो बातें होती है या तो हम दो में से एक को छाटेंगे या बहुतों में से एक को छाटेंगे इसके कैसे होगा किसका टाइप पे है जाति क्रिया एक निर्धारण निर्धारण तो करेंगे तो किसी न किसी आधार पर ही तो करेंगे जाति क्रिया हाँ, उससे निर्धारण करेंगे जाति के पृथक करना दो में से एक को या बहुत में से एक को तो जिससे हम प्रथक करते हैं उसमें दो विभक्तियां होती हैं, षठी और सप्तमी यथस्व निर्धारण हमें ष्ठी की निवृत्ति भी आ रही है सप्तमी की भी आ रही है सप्तम यदि करने चाहे ना सप्तमी आ रही है और षठी भी आ रही है जैसे छात्राणाम राम श्रेष्ठ तो छात्राणाम कहे या छात्रेशु कहें दोनों बातें एंग पदांता दत्ती ये संधि का सूत्र बता दिया है पूर्व रूप संधि है ये पदातात एंग परत पूर्व पर स्थाने पूर्व रूपम एकादेश पदान्त से उत्तर लगता है ये जैसे हरे हरे कहाँ बनेगाबोधन का बनेगा पंचमी बनेगा हरे बोला हरे षी बनेगा हरे तो हरे अव हरे ऐसी विष्णु अव विष्णु उदाहरण इनको और देने चाहिए तो कहीं कहा प्रयोग में आएंगे हरि और विष्णु के पीछे पड़े रहते हैं <laughs> तो हरे अव हरे कहीं प्रयोग में भी तो आए तो हम को शब्द ऐसे बोलते हैं जहां जैसे सह अस्थि का अनुवाद क्या बनेगा सोस्ति हम बालक अस्थि तो ऐसे स्थानों स्थानों पर पूर्व रूप संधि करता है चलिए अनुवाद देखिए यह देवदत्त की पुस्तक है तो इदम देवदत्त से पुस्तक अस्ती संबंध दिखा दिया षष्ठी शेषे राम से पुत्र आह्वय राम के पुत्र को बुलाओ स ईश्वरम ध्याती यहाँ ध्याई धातु का प्रयोग दिखा रहे हैं केवल हमें यह देखना होता है कि वाक्य बनाया उन्हें क्या दृष्टि में रख करके क्या चीज नहीं बताना चाह रहे हैं ये ध्यान रखना है स अजाया दुग्धम अभिलषति ये अभिलष धातु का प्रयोग दिखाया है हुँ? और षठी भी आ गई अजाया दुग्धम अजा का दूध इस संबंध ष्ठी हो गई अध्ययन से हेतु हो भी तो यहाँ हेतु के साथ में पंचमी षष्ठी व्यक्ति और हेतु में भी षष्ठी हो गई दोनों में जीवती तुम तो कस्य हेतु हो शोचसी शोच धातु भी आ गई और धर भी दिखा दी भी कह सकते हैं क्योंकि सभी व्यक्ति आ सकती हैं इसमें ष्ठी और पंचमी अन्य भी आ सकती है लेकिन प्रकरण ष्टी का चल रहा है तो ष्ठी को मुख्य रूप से रखा है या मातु स्मृति यहाँ अधिक्या कर्मणी से कर्म है माता फिर भी षष्ठी हो गई और आ ये ष्ठ प्रत्ययन सूत्र के बन गए उदाहरण ग्राम से पुरा पुरस्ता अग्रे पश्चात वनम अस्ति अब पश्चात कोई पंचमी मत कर लेना पंचमी का है पश्चात जैसे बाल का ये, ये आति प्रत्यय करके निपातन है सूत्र है पश्चात जो बताया था मैंने अभी तो वहां निपातन होने पर भी प्रत्यय की प्रकृति की कल्पना की जाती है तो आती प्रत्यय माना गया है ठीक है और गृहस्याग्रे वसुधाम खनति या आग्रे के साथ में गृह में षी हो गई है और खन धातु आ गई खनति शिष्याणाम शिष्येशुआ षी या सप्तमी दोनों यथष निर्धारण से कृष्ण श्रेष्ठ है पडुतम है क्योंकि बहुत में छाटते हैं इसलिए या तो ईष्ठन आएगा या तमप आएगा दो में छेंगे तो ईयन या तरप आएगा नराणाम नरेशुआ ऐसे यहां पर भी दोनों ये हो ब्राह्मण श्रेष्ठ है अधीते अत्र अधीते अधीते अत्र ये पदांत में अधीते आ गया क्योंकि अःितिंग पदम तिंगंत होने पर भी तो पद होता है तो ये तिंगंत का उदाहरण हो गया अत्र आ गया है तो अत्र का आकार अधीते में मिल गया पूर्व रूप त्रायते अधुना नृप्रायते ये भी तिगंत पद है पद हो गया दुर्जन ब्राह्मणम निंदती धातु का अनिदि कुत्साया तो निंदती राज ईश्वर अर्चति और दोनों जपती प्रयोग छात्रः गुरुम आलपति तो जिससे बात करते हैं उसमें वो कर्म बनेगा तो गुरु कर्म हो गया बालक गंगाम तरति तो त्रि त्रिप्ल संतरण हो अब गंगाम तरती का तो अर्थ हो गया गंगा से पार निकलेगा वो यानी गंगा बीच में आई और उसके निकल के परले किनारे जा रहा है तो तो कहते हैं गंगाम तरती और, और गंगा, गंगा में व्यायाम कर रहा है मान लो तो हम तो बोलेंगे सप्तमी व्यक्ति गंगायाम तब ऐसे होगा हो क्योंकि कर्म बनाएंगे तो इसका अर्थ इसको पार कर जाना है अब आगे निकल जाना है चलिए अनुवाद देखिए यह यमना का जल है इदम यमनाया इस वृक्ष के ये फूल हैं तो अस्य वृक्षास्य अस्त्य को भूल मचाना वो भी याद रखना एक शब्द का भी कि आ गया का प्रयोग ज्यादा करते हैं लोग एतद का छूट छूट जाता है हमें ध्यान सब करना चाहिए तो अस्य वृक्ष हा बोल तो दिया मैंने अभी अस्य वृक्षस्य ये फूल हैं तो इमानी तो वृक्ष से इमानी वृक्ष पुष्पाणी सन्ती बालक की यह पुस्तक है तो बालकस्य इदम तो बालकस्य से और एत लगाएंगे तो बालकस्य से तत्त पुस्तकम अस्ती यह पुस्तक किसकी है इदं कस्यास्ति कस् घुमा की बोल सकते हैं कस्यास्ति तो तो तुम यहाँ पर किस लिए रहते हो तो तम अत्र किस लिए कस्य हेतु तो हो कस्माद हेतु तो हो किस लिए किमर्थ भी कह सकते हैं तो लेकिन हेतु का प्रयोग सिखा रहे हैं तो कस्य हेतोर वससी जी। राम पिता को स्मरण करता है तो पिता को अगर खेद पूर्वक कर रहा है स्मरण क्योंकि यहाँ क्योंकि का दिखा रहे हैं तो खेद पूर्व ही माना जाएगा तो राम या रामो जनकम पित्री का पित्री अभी आया नहीं है शब्द रामो जनकम जनक जनक स्मरति या को पित्री आया कहा अभी आप कर सकते हो उसकी बात नहीं कोई तो ष्ठी व्यक्ति हो जाएगी जनक से मैं धन के निमित्त जीता हूँ अहम धन से हेतोर वसामी धनम हाँ सारी व्यक्तियाँ कर सकते हैं इस नगर के उत्तर और दक्षिण की ओर वृक्ष हैं तो इस नगर के अस्य नगर अब उत्तर और दक्षिण की ओर तो अतुच प्रत्यय लगाएंगे तो उत्तरत दक्षिणत hmm. तो अस् नगर तो दक्षिणतश्चा hmm. वृक्षा hmm. hmm. तो क्या हुआ हाँ वृक्ष वृक्ष वृक्ष घर के ऊपर नीचे आगे और पीछे की ओर आग जल रही है तो गृहस्य ऊपर और नीचे अध आगे आगे क्या बोलेंगे अग्रे पुरस्तात पुरस्तात् अग्रे, अग्रे पुरह अग्रे, तीन में से कोई भी ला सकते हैं और पीछे के लिए भी पीछे के लिए पश्चात अग्नि है भी प्रयोग कर सकते पृष्ठ प्रयोग करोगे तो पृष्ठ के साथ में ष्ठी का यहाँ प्रकरण वैसा नहीं दिया है आप कर सकते हो वैसे पृष्ठ भी शुद्ध है और अग्नि जल रही है तो गृहस्य ऊपरी गृहस्य ऊपरी और नीचे का तो इसको मिलाएंगे संधि कर लेंगे तो गृहस्योपर अध फिर आगे उपरिष्ठात आगे अर्थ में भी आता है वैसे महाभाष्य में वाक्य आते हैं ना बहुत ऐसे तो परिष्टात इसकी व्याख्या आगे करेंगे बहुत आता ये तो है ये वाक्य महावास में और व्याख्याकार बहुचन बोलते हैं अपने लिए असमदो बोल सकते है न इधर बिहार में भी तो या इधर पूर्वी इलाकों में उत्तर प्रदेश में भी बहुचन का बहुत लोग होता है लखनऊ की भाषा देखो वहां भी ऐसी बोलते है हम हम जा रहे हैं हा तो बन गया ये वाक्य गृहस्योपर अधः और आगे के लिए अग्रे कह सकते हैं और पश्चात पश्चात च च लगा दीजिए अग्निर््वल जल रही है दहती मत बोलना उसमें जला रही है अर्थ हो जाएगा फिर पुस्तकों में गीता श्रेष्ठ है तो अथवा पुस्तकानाम गीता, गीता। तमा। तमा या श... नहीं तो तम क्यों लगा रहे श्रेष्ठ श्रेष्ठा अस्ति पुस्तके दो दो प्रत्यय क्यों लगा दिए हाँ श्रेष्ठास्ती क्या किया है तो इष्ठन, तो इष्ठन कर दिया ना इष्ठन और तमक दोनों का एक ही है? जी जी। वो तो यज्ञ के लिए आता है यज्ञ वही श्रेष्ठ तमम कर्म वहाँ इष्ठन भी है और तमक भी है श्रेष्ठ हो में श्रेष्ठ देखो बहुत में से किसी वस्तु को छाटा एक वर्ग बनाया कर्मों का तो इन वर्गों में तो ये है एक दूसरा कर्मों का वर्ग इसमें तो श्रेष्ठ छठनी हो गई जैसे दस विद्यालय है दस विद्यालय में प्रथम श्रेणी में आये हुए छात्र उसमें भी मेरिट में नंबर एक एक एक फिर उन सब में तुलना होगी प्रशस् शब्द प्रशस्त नहीं प्रशस्य प्रशस्य हो जाएगा अगला वाक्य देखिए मूर्ख गुरु की निंदा करता है तो मूर्ख की क्या है मूर्ख शब्द स्वयं संस्कृत है उन्नादि कोश का सूत्र है मुहे खो मूर चुहे खो मूर च मुह धातु से ख प्रत्यय और मुह के स्थान पर मूर आदेश तो मूर्ख बन गया तो मूर्ख गुरुम गुरु निंदती राम सज्जन की पूजा करता है रामह सज्जनम या प्राज्यम अर्चती क्या कृष्ण शोक करता है पुरुजी? हाँ हो जाएगा कृष्ण शोक करता है तो कृष्णती शो नहीं ये तो सोचती है तो यति ही अगर प्रभु बोलेंगे तो प्रभुश्वर बोलेंगे तो यति यतिश्वरम जपती जपता है अर्चती कैसे बोल दिया आपने यह बालक उस बालिका से बात करता है अयम बालक अयम बालक बालकस बालकस अब उस बालिका से बात करता है तो कर्म होगा अयम बालकस ताम बालिका वदती इमाम, भी ए? इमाम, इमाम को होगा इस? इस और वाक्य में है उसम बालिक तृतीया थोड़ी की है तृतिया तुमने कर ली होगी हाँ। बात करता है और नहीं तो यहाँ सिखाना चाह रहे हैं आलपति बोलो आप सीधे यहाँ आंग उपसर्ग पूर्वक लप धातु का प्रयोग सिखा रहे हैं है। तो आलपति बात आ, करता है आलापति ही लिखो आलापति तो अयम बालकस ताम बालिका आलपति राम श्याम को बुलाता है राम श्याम आहवती यह फूल जमुना के जल में तैर रहा है इधम पुष्क अयम बालको कन्या अमूम होगा अमूम दीर्घ उ दीर्घ उकार लिखेंगे तो हो जाएगा प्रधान यह फूल जमुना के जल में तैर रहा है पुष्पम जले तरती ठीक है अब यहाँ ये तो कहेंगे नहीं कि जलम तरती कि पार जाना है उसको वो तो उसी में रहेगा उसी में तैरता रहेगा वो तो। तू ईश्वर का ध्यान करता है ध्यायसि तो ध्यायसि तो राम धन चाहता है है रामो ठीक मूर्ख धन के निमित्त ही जीते है मूर्खा मूर्खा धन से हेतो रेव मूर्खा धनस्य से हे हेतो रेव या धनस्य से जीवंती जीव धातु तो इसमें आई हुई आज आई थी ना? नी जी थी तो जीवंती हेतु तो कह लो निमित्त कह लो कारण कह लो जीवंती तो अनेक प्रकार से बन जाएंगे तो रेव। हम्म अशुद्ध वाक्यों में जनकम स्मृति ये ष्ठी का अशुद्धि आ रही है तो जनक हो जाएगा और एते पुष्पानी में यह लिंग की भूल है नप लिंग में बनेगा तो ऐतानी बनेगा और पुष्पानी मन्ना को भी ऋणा नहीं किया गया ए तानी पुष्पाणी ये शुद्ध बन जाएगा ऐसे ही धातु का कर्म बनेगा गुरु शब्द तो गुरु में ष्टी नहीं होगी द्वितीया होगी गुरुम, हो हो गुरुम निन्दति इस तरह से बस इतना ही रखते हैं प्रणो ध्वनि हो